श्रीमद्भगवदीता उध्याय गीता का सार्लोक संख्या चौबीस अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयचरणारिविंदक्तिदंतस्वामी शिव श्री प्रोपादे संस्थाचार्य के द्वारा ओम अज्ञानीरांत ज्ञाजनशलाकक्षुरमीलिम येन तस्म शीवर वे नम भगवान तेईसवे श्लोक को ही दोहराते हैं यहाँ पे चौबीस श्लोक में वही वस्तु को तेईस में कहते नैनम छिंदनती शस्त्राणि कोई भी शस्त्र इसको काट नहीं सकता है तो यहाँ पे कहते अछेद्यो यम ये काटा नहीं जा सकता है नैनम दहति पावकह अग्नि इसको जला नहीं सकती है अदाह्यो यम इसको चलाया नहीं जा सकता है न चैनम क्लेदयती आप किसको पानी भिगो नहीं सकता है तो यहाँ पे क्या कहा है अक्लेोयम ये भिगोया नहीं जा सकता है न शोषयती मारुट हवा इसको सुखा नहीं सकती है यहाँ पे कहा है अशोष्य ये सुखाया नहीं जा सकता तो वही वस्तु वापस बता रहे हैं अछेद्योय अदाहस्त्योयम अखिलेद्योशोष्य वच फिर आगे बता दे नित्य नित्य है सर्वगत सभी जगह पे उपलब्ध है सभी जगह जाते हैं स्थाणु स्थिर है अचल अचल है अयम यह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 क्या होता है बोर हो जाता तो, है तो दिमाग में घुस जाता है बुद्धि में फिर हो जाता है इसलिए पुनरावर्तन करते हैं शास्त्रों में पुनरावर्तन है इसके लिए पुनरा पुनरावर्तन कर करके कर करके -कर -कर -कर वो चीज़ तो परिभाषा में दिमाग में घुस जाती है तात्पर्य अनु आत्मा के इतने सारे गुण यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यावहित करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा से के साथ मिलकर एक ही नहीं हो सकता भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं ये हिंदी इस तरह से उन पर नहीं लिखा स्वाहा हो जाते फिर खत्म हो जाते हैं। जो ये मानते हैं कि अग्नि में समाप्त हो जाते हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता अतः अच्छा इसमें संदेह नहीं की सूर्योक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है आत्महत्या अर्थ है कि स्वयं का जो शरीर है उसकी हत्या कर दी स्वयं ने हत्या कर दी स्वयं ने स्वयं की हत्या कर दी को भी कहते हैं आत्मा बहुत सारी चीजों को कहते हैं हम अपने जी। जी। जी। हम बोलते हैं हम आत्मा है तो ये ये तो याद तो आत्मा निकाल के हम आत्मा कौन निकालेगा मतलब मतलब हम बोलते ना मतलब आत्मा बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है शरीर के लिए प्रयोग होता है हम आत्मा है मतलब हम आत्मा है ये हम नहीं है हम आत्मा है। ना। ऐसे क्यों ना हम है। ना हम आत्मा आत्मा है है ऐसे क्यों कहते यहाँ पे तो ना होते यहाँ पे से और अंदर जा नहीं नहीं तो कहने वाला वाला का जो क्या बोलते हैं चार। नहीं साधन है जिससे वो बोल रहा है वो साधन खत्म हो जाएगा <laughs> <दाँआद आगा>। <laughs> <laughs> बोल नहीं पाएगा वो निकल चलो ना कहीं लिख सकता क्या लिख सकता है लिख दिया नहीं यदि आपका अर्थ है कि हम आत्मा है तो हाथ उधर आत्मा के ऊपर जाना चाहिए नहीं वो तो संभव नहीं है नहीं वो तो वो तो आत्मा शरीर के अंदर है इसलिए ना हम इस शरीर हाँ वो तो उस प्रकार आत्माहत्या मतलब स्वयं ने हत्या कर दी स्वयं की उस प्रकार से वो आत्मा की हत्या की बात नहीं आ रही है आत्मा के द्वारा हत्या मतलब खुद भी होता है ना खुद खुद के द्वारा हत्या स्वयं आत्मा मतलब स्वयं ही होता है आत्मा। आत्मा मतलब स्वयं होता है।, है? जैसा कुछ नहीं है है। मेरी आत्मा मैं तुम्हें यदि आत्मा मेरी है तो मैं हूँ कौन ये ऐसे हो सकता है तो तो आपकी आप पेंसिल है तो आप कौन है बलराम आपकी आत्मा है तो आप कौन है बलराम कौन है वही प्रश्न है ना अरे क्यों एक आत्मा की दूसरी आत्मा नहीं हो सकती आत्मा मेरी उस तरह से वे रसर में जाते हैं तत्व विचार नहीं रह जाता क्यों है ऐसे तो हमारी ऐसे तो मेरी आत्मा भगवान है इस प्रकार। मरने तो वाला। आत्मा की आत्मा है भगवान स्वयं आत्मा आत्मा प्रो आत्मा, आत्मा की आत्मा आत्मा, आत्मा की आत्मा, आत्मा डायरेक्ट आत्मा राम की बोल आत्मा आत्मा राम आई एम भगवान का नाम आत्मा भगवान के लिए भी शब्द उपयोग होता है डायरेक्ट आत्मा आत्मात्मा ही भगवान के लिए उपयोग होता है आत्मा शब्द जब आपकी आप्णा की आप्णा। जब आत्मा की जब आत्मात्मा बोलते हैं तो उसमें एक आत्मा शब्द है जीव और उसकी आत्मा वो भगवान केवल आत्मा बोलते हैं तो जीव भी हो सकता है कोई भगवान भी उसको बोल सकते हैं जिसको परमात्मा बोलते हैं ठीक है सूर्य लोक में भी इसलिए जीवन है क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता लोग सोचते हैं सूर्य में तो कैसे जीवन हो सकता है वो यही सोचते हैं कि हम जीवन मतलब ये शरीर है और ये सूर्य में जल जाएगा इसलिए कहाँ से कैसे होगा? भव्यक्तमचि कार्योच्य तस्मा देवं नानु इसको अव्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अव्यक्त का अर्थ क्या है जो, जो, से जो व्यक्त नहीं, नहीं है उसको अव्यक्त कहते हैं उसको कैसे समझाएंगे व्यक्त नहीं है हमारे लिए व्यक्त नहीं मतलब हमारे लिए सामने नहीं नहीं तो हवा आप देख सकते हैं? है तो वो अव्यक्त है कि व्यक्त है ये नहीं अब करना हो सकता है। हम जो जो अनुभव कर पाते ना व्यक्ति नहीं है है हम देख सकते हैं हैं हम से देख सकते जिसको जो अनुभव जन्य नहीं है जो अनुभव गम्य नहीं है हमारा इंद्रियों को गम्य नहीं है उसको अव्यक्त कहते हैं जो हम अनुभव नहीं कर सकते जिसका अस्तित्व हम अनुभव नहीं कर सकते इंद्रियों के द्वारा उसको अव्यक्त कहते हैं इसलिए यह आत्मा अव्यक्त है किसी भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती अव्यक्त अयम अव्यक्त अयम यह आत्मा अव्यक्त है अचिंत्य अयम इसका चिंतन नहीं कर सकते किस प्रकार का होगा ये अचिंत्य अयम अकल्पनीय उसका अनुवाद किया है जिसका चिंतन नहीं कर सकते हम सोच नहीं सकते होगी जब शरीर में से निकलेंगे तब तो देख सकते हैं ना आपको? कोई हम अपने आपको नहीं देख सकते ना हम तो अपने सूक्ष्म शरीर को देख सकते नहीं, नहीं बता तो पास लिख निकलेगी जब हम अपने आपको नहीं हम सूक्ष्म अपने आपको अरे ऐसे तो बोलते ना अपने आपके तो बाहर जो पेड़ रहता है उसके ऊपर बोलती सब जो तो रहते। अरे मैं यही बोलते बोलती है <laughs> आत्मा देखेंगे सूक्ष्म शरीर है ना आत्मा अपने आपको अनुभव करेंगे कैसे देख पाएगा तो देख सकते जब मुश्को जाता है तब अभी पंच है वो तीन महाभूत कुछ नहीं है आत्मा। सब कुछ होता है लेकिन अभी वो नहीं है। है। है। बच्चा मुक्त होने पर सब होता आप बोल रहे थे ना क्यों? जब गार देते तो आत्मा वही प्रतीक्षा करती रहती है ना कब आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि और अहंकार उसी को तो भूत कहते है। तो है? तो है तो हैं है उसी को है। तो भूत कहते हैं सूक्ष्म शरीर है ना सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको उसी को खींच के लेके जाते हैं देखेगी मतलब अनुभव करेगी आपको हाँ तो उससे अनुभव करेगी ना आप जो भी कुछ देख रहे हो अल्टीमेटली मन से ही अनुभव हो रहा है अन्यथा आपके देखने का कोई वैल्यू नहीं है ये भी मन के, तो के माध्यम से ही हम देखते हैं सुनते हैं जो भी पांच प्रकार का अनुभव होते हैं मन को जाते हैं मन के माध्यम से आत्म अनुभव करती है सीधा मन ही अनुभव कर रहा है वो है मतलब अभी बन लेना तो मतलब माल बुद्धि आत्मा का कंट्रोलर इंद्रियो का तो आ, आत्मा इंद्रिया है तो उसका कोई कंट्रोलर नहीं आत्मा का सब कुछ होता है लेकिन आध्यात्मिक होता है जब वो भौतिक जगत में बद्ध होती है तो आध्यात्मिक जो वस्तुएं हैं वो सब आवृत हो जाती है भौतिक वस्तुओं जैसे की शरीर है अभी हाथ है पा जिससे मन है ना मन इंद्रिया आये ना ये इंद्रियो को कंट्रोल कर रहे तो आत्मा में भी ऐसे कंट्रोल करो आत्मा का मन होता है बुद्धि भी होती है अहंकार भी होता है वो, वो सब आध्यात्मिक होता, होता है वो सब बंद हो गया अभी काम इसलिए वो आध्यात्मिक चीजों में होता है भौतिक जगत में जब वो बद्ध होती है तो उसको भौतिक आवरण चढ़ जाता है मिथ्या अहंकार भौतिक बुद्धि भौतिक मन और भौतिक इंद्रिया तो मृत्यु होने पर भौतिक इंद्रिया बदल कर एक भौतिक इंद्रिया बदल करके दूसरी भौतिक इंद्रिया प्राप्त होती है मन बुद्धि अहंकार वहीं क्या वहीं रहता है उसको लिंग शरीर बोलते हैं जब भौतिक इंद्रिया नहीं मिलती है मतलब स्थूल इंद्रिया नहीं मिलती है तो वो भूत बन जाता है तो जिसको हम भूत कहते हैं जो ऑपरेशन करते हैं जो हार्ट का तो है, तो कुछ मतलब लिंग शरीर लिंग शरीर ऐसा तो नहीं, क्या नहीं क्या लिंग शरीर। कौन होता है लिंग शरीर होता है हमेशा होता है हमेशा मन बुद्धि अहंकार का शरीर तो इसमें भी है इसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार के शरीर के ऊपर आपका स्थूल शरीर चढ़ा हुआ है तो आत्मा मतलब देख सकती है, है वही हो ना मतलब शरीर से अगर बाहर निकलेगी आत्मा तो, तो वो क्या देख सकती है आत्मा को नहीं देख सकती नहीं तो जो भी बाकी शब्द वो अलग बात है आपने पूछा आत्मा देख सकती है यहाँ पे शब्द उपयोग है अचिंत्य अयम अयम मतलब ये आत्मा अचिंत्य है इसका हम चिंतन नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते कैसी होगी ये पॉइंट है जैसे अपनी तो तो तो आत्मा तो नहीं देखी न तो, नहीं देखी आ, तो नहीं, बाहर की दुनिया की बात लगे यहाँ पे अचिंत्य की शब, शब्द उपयोग हुआ है की ये आत्मा को भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है यहाँ भौतिक मन और बुद्धि से चिंतन भी नहीं किया जा सकता है की कैसी होगी वो हमारे चिंतन शक्ति से परे है मतलब तो पूरी दुनिया को अपना तो उसकी इच्छा देख सकती है आत्मा मतलब तो दुनिया को जितनी अनुमति दी गई उतना देख सकती उसकी इच्छा थोड़ी ना सब कुछ होता है यहाँ पे भी आत्मा देख सकती है उसकी बात नहीं चल रही अभी यहाँ पे बात चल रही है कि आत्मा अचिंत्य है अर्थात कोई कितना भी बैठ करके सोचता रहे की आत्मा होगी कैसी तो पता नहीं चलने वाला है क्यूँकी वो बुद्धि मन और बुद्धि से परे है इसलिए उसको अचिंत्य बताया ऐसे लोग विचार भी करते हैं ये हाथी में भी यही आत्मा और चीटी में भी यही, यही आत्मा कैसे हो सकता बड़ा है चीटी तो इतनी छोटी अचिंत्या सो तो सोती तो नहीं सकते कैसे हो तो तो तो जैसे ट्रैक्टर में भी इंजन रहता है हाथी के आत्मा के चार पेड़ होते होंगे टीटी क्या नहीं फिर कान खजूर के आत्मा के सो पे रोते होंगे ऐसा सोते हैं लेकिन कोई इतने लेवल पे भी नहीं पहुंच पाता सामान्य रूप से क्रिश्चियन है मुस्लिम है तो वो लोग आत्मा मतलब क्या ही? उनको ये विचार भी नहीं आता है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज हो सकती है वो तो सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है और जब मर जाते हैं तो इसलिए वो कब्र में दफनाते और ये विचारते हैं कि एक दिन आएगा जब सब बाहर निकलेंगे जजमेंट डे उसको बोलते हैं कयामत का दिन।, तो का दिन उस समय फैसला होगा जो लोग जीसस को या अल्लाह को पालन किए हैं इन लोगों को हेवन या जन्नत में मुस्लिम वाले जन्नत में <laughs> वाले वन में चले जाएंगे जो पालन नहीं किए हैं उनकी शिक्षाओं का तो वो हेल में या जहन्नुम में हमेशा के लिए चले जाएंगे जहन्नुम <laughs> हमेशा, <लिए> <laughs> हमेशा के लिए चले जाएंगे उसके बाद और कुछ नहीं होगा खत्म हो जाएगा बस यही बिलीव इन जीजस तो ये उनकी फिलोसफी है वो क्या सोचते हैं कि ये जो मरा है वो मरा नहीं है वो अभी भी है, भी है। हाँ ये एक बार क़यामत का दिन आएगा तब उठेगा जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर होगा मुस्लिम का वो एकदम ऐसे दिमाग में रहता होगा ये जिंदा है मतलब वो शरीर को ही आत्मा समझ मतलब यही दो हाथ दो पैर वाला इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये जो पशु है वो जीवित नहीं है वो आत्मा नहीं है वो जीवन नहीं है अच्छा इसलिए खाया पशुओं को तो बनाया गया है जिनमें जीवन है जो कि मनुष्य है उनके खाने के लिए hmm. इसलिए मार के खा लेते तो मारते तो फिर जीवन है तभी तो उसको मारेंगे। मारते आप पेड़ को भी तो मार दोगे? तुमको पता है है उसमें जीवन इसलिए हम मारते तो मार बोले हैं मार पेड़ को मार दो नहीं हम वो वो मैं तो हम बोल रहे वो तो मार दो अच्छा तो जीड़ी, तो जीड़ी, तो जीड़ी कोई यदि कोई चीज जीवित नहीं है तो किसी जीवित चीज को कैसे मार सकती है? जो चीज जीवित नहीं हो जीवित चीज को कैसे मार सकती है चाकू जीवित होता है और <स्थाथ> थोड़ी तो ना खुद उछल के मारना लगता है कोई पत्थर कभी हवा से उड़ करके तो पशु धन हवा से उड़ के चलते किसी ने शेर सकता है ना शेर आदमी को मार सकता है मतलब जीवित वस्तु नहीं है वो भी तो जीव को मार सकती वो तो है कुछ हवा पेड़ की डाली ऊपर से गिरी हमारे ऊपर हमार मतलब शेर हवा से चलते है किसी चीज ये तो उदाहरण दिया जैसे पूछा ना कि कैसे कोई मृत वस्तु जीवित व्यक्ति को मार सकती है जैसे ये मार सकती है कुछ ना कुछ पद्धति है जिससे वो भी मार सकती मैं बहुत सारा पार पार। पार। पार। बहुत गया। क्या हम बढ़िया आपको प्रचार में लगा देंगे तो कहने का उनका विचार बहुत ही बहुत ही क्या बोलते है नवोदित विचार है जीवन के विषय में उनके चिंतन इतने तक ही जाता है कि हाँ मरने के बाद एक दिन कयामत का दिन आएगा तब सब खड़े होंगे तो लिखता है ना? इससे आगे उनका चिंतन नहीं जाता आत्मा के विषय में वो आत्मा वो सोचते एक ही आत्मा कैसे हो सकती है मनुष्य में भी और पशु में भी इसको कितना है चिंता रहो दो साल हो गए वो आपको मौका दे रहा है आप नहीं था ना इसलिए थोड़ा देर कर दी अभी आप आ गए ना अभी आप जीसस का पालन करो आएगा वो दिन नहीं आओगे आओ भी आ, आ रहा है। हम बोले कि तुम तुम तो लोग लोग आमाराओ नहीं थोड़ी भाषा का ध्यान रखना नहीं तो, तो आप तुमको सड़ा देंगे तो देंगे। तैयारी होता है मार देंगे के वो पंगा नहीं लेने का <laughs> जड़ बुद्धि होती है कुछ समझेंगे नहीं दिमाग ऐसा आप लगाओगे कुछ समझेंगे नहीं वो <laughs> बहुत ही उनकी बुद्धि बहुत दूर तक नहीं जाती इसलिए आत्मा केवल अपने चिंतन से जानने योग्य नहीं है तो हमको भगवत गीता से प्राप्त हुआ है। इसलिए काफी चीज हम सीधे स्वीकार कर रहे हैं अन्यथा हम भी चिंतन ही करते रहते हैं होगा क्या ये से तो खत्म हो जाएगा जगह होती तो जी, नहीं पहले श्लोक पूरा अव्यक्तोयम अचिंत्योयम चिंतन करने चिंतन शक्ति के परे हैं ये आत्मा अविकार्योयम अविकार्य एयम ये जो आत्मा है वो अविकारी है अर्थात ये आत्मा के का जो बंधारण है उसमें परिवर्तन नहीं होता है वो ऐसे का ऐसा रहता है आत्मा आत्मा ऐसा नहीं कि वो भौतिक जगत में आकर के उसमें भौतिक कलमश लग गया ऐसा नहीं होता है हमेशा अविकारी रहता है या तो उसमें छह प्रकार के विकार नहीं होते हैं जन्म बड़ा होना थोड़ा देर रहना संतान उत्पत्ति करना जर्जरित रहना और मर जाना ये सब विकार आत्मा में नहीं होते वो सब विकार शरीर में होते है इसलिए उसको अविकारी कहते हैं वो हमेशा एक जैसा ही है उसमें विकार नहीं होता है अविकार्यो अयम उचते को कहा जाता है कि अविकारी तस्मात इसलिए एवं विदित्वा इस प्रकार से जान करके जानकर इसको आत्मा को एवं विदित्व इसलिए इस प्रकार से इस आत्मा को जान करके न अनुशोचित न अनुशोचित अरहसी तुमको शोक करने की कोई जरूरत समझाया यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करने, शोक नहीं करना चाहिए तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप अतः यह अदृश्य है जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व का को सिद्ध नहीं किया जा सकता हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है हमें अनेक बातों बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है इसी प्रकार वेदाध्यन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है आत्मा चेतना चेतना है और चेतन में आत्मा मानवीय और चेतन है आत्मा चेतना है और चेतन है वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है परमात्मा अनंत है और अनुआत्मा अति सूक्ष्म है अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है तीन श्लोक में एक चीज बता रहे हैं दोहरा बता रहे हैं कि आत्मा को क्या प्रमाण है आत्मा है कोई प्रमाण से आत्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता है। एक ही प्रमाण है वेद प्रमाण शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण क्योंकि श्रुति वेद शब्द में दिया है इसलिए आत्मा है ये हम स्वीकार करते हैं बाकी सब प्रमाणों से कुछ आइडिया आ सकता है हिंट मिल सकती है ऐसा कुछ होना चाहिए लगता तो ऐसा कुछ होना चाहिए लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है जैसे आप किसी सिटी में जाओ और वहाँ पे देखो कि बहुत बढ़िया से ट्रैफिक चार लाइन जैसे चौकड़ी है वहाँ पे आए तो पहले एक लाइन जा रही है तीन लाइन खड़ी है ट्रैफिक लाइट्स चालू बंद हो रही है और ऐसे अच्छी तरह से नियोजित सब कुछ चल रहा है उधर कोई नहीं ऑटोमेटिक सब चल रहा है और पानी भी सब जगह पर अच्छे से आ रहा है साफ सफाई है सब व्यवस्थित चल रहा है तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि यहाँ पे सरकार कुछ संचालन करने कर रही है मतलब संचालन करने वाला कोई है ये निष्कर्ष ला सकते हैं अपनी बुद्धि लगा कर ये चिंतियाँ है कि कल्पना कर सकते इस वस्तु की सही अभी आप बैठ के सोचो अच्छा ठीक है तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये सिटी में हाँ वो जो कंट्रोल करने वाला है ये सब वो कैसा होगा वो कैसा दिखता होगा एक होगा कि पांच होंगे कि दस होंगे कि पंद्रह लोग मिल करके कर रहे होंगे यदि पंद्रह लोग होंगे तो ऊपर एक होगा नीचे दो नीचे चार ऐसे होगा कि पंद्रह एक साथ होंगे कि चार ऐसे और छह ऐसे होंगे होंगे फिर उनका कलर कैसा होगा वो खाते क्या होंगे रहते कहाँ होंगे उनकी ऑफिस कहाँ है ये सब चीजें आप कितना भी समय तक विचार करते रहे हिंट तो मिल गई की तो तो ऐसा कुछ होना चाहिए अभी कोई आकर कर के आपको बताए देखो ये है ये व्यक्ति सबसे ऊपर है उसके नीचे ये दो काम करते हैं फिर ये छह काम करते हैं इनके नीचे ये अठारह डिपार्टमेंट है और इसमें ये इस प्रकार से तो जरूरत है अभी तुम जहाँ पे खड़े हो वो इसके अंडर में आता है तुमको यहाँ पे कुछ भी हो तो यहाँ पे ये वाला पुलिस स्टेशन है उसमें ये, ये वाले व्यक्ति को जाके कम्प्लेन करो ये सब आपको आकर के कोई बता दे तो समझ में आ गया एकदम तो उसी प्रकार से वेद शास्त्र से उनके विषय में समझ में आता है आत्मा के विषय में परमात्मा के विषय तो जबकि अपनी बुद्धि से हम केवल इतना समझ पाते ऐसा कुछ होना चाहिए तो इसीलिए तो इतना सब है तो वो भी कठिन है समझना तो प्रयास करने से समझते है तो इस तरह से वेद शास्त्र है तो दूसरा और कोई माध्यम नहीं इसको समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाल कि जैसे आपके पिता कौन हैं, वो आपको कैसे पता चला <laughs> आप कैसे आश्वस्त हैं कि है आपके पिता है कोई और पिता नहीं हो सकता? सकते झूठ तो नहीं बोल सकते <laughs> एक व्यक्ति ऐसी ए? पिता ऐसी कर रहा था वो तो वो कुछ भी बोल सकती आपके बोल आपके भी बोल है आप कैसे विश्वास जनता बोलेगी आपको आपकी माता भी झूठ बोल सकती आ, माता झूठ बोल सकते तो और क्या पद्धति है फिर पिता कौन है जानने की ये नहीं। नहीं। और क्या पद्धति है मान लो माता झूठ बोलिए आपको माता के ऊपर विश्वास नहीं आपकी माता ने झूठ बोला था आपको माता के ऊपर विश्वास नहीं मान लो ठीक है तो और क्या पद्धति है जिससे आप जान सकते तो उनको तो जानना लोग ही नहीं था आज तो लोग बहुत बेकार ऐसा पूछने का ना कहीं माता पिता को वो अलग बात है अभी पॉइंट क्या है आपके पिता कौन है आपको कैसे जानने को मिलेगा कोई भी नहीं है ऐसे जानना ही पॉइंट रहता है आ, जानने की। नहीं, लेकिन पॉइंट ये है जानने को कैसे मिलेगा यदि अच्छा, तो अरे जानना था था। है तो जानने को कैसे मिलेगा तो फिर और कोई रास्ता है आपके पास नहीं के नहीं। जानने के लिए आपके लिए जानने के लिए कोई और कोई रास्ता है उसके भी विश्वास करना पड़ेगा इसी प्रकार से भगवान को यदि आपको जानना है या आत्मा है कि नहीं उस विषय में जानना है तो एकमात्र रास्ता है वेदशास्त्र और यदि आपको नहीं जानना है तो कौन फोर्स कर रहा है जानने कौन फोर्स कर रहा है जानने के लिए लेकिन आप ये निष्कर्ष मत आओ कि आत्मा नहीं है फिर तो वो कहाँ से आपको पता चला तो कहाँ बताएंगे कि कहाँ से पता लगा क्या क्या तो क्या बताएंगे कुछ बोल दे ना आपका आप बोले कि आपको जानना ही नहीं है पिता कौन है उसमें सिर नहीं खपाना है तो फिर आप ये क्यों इस से इसका कि आपको आत्मा है कि नहीं उसके विषय में जानना ही नहीं है तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि आत्मा नहीं है आप कुछ मत बोलो आत्मा है या नहीं है मुझको क्या पड़िए तो, नहीं हाँ नहीं मत बारे बारे। तो फिर ना, तो क्यों तो हमको क्यों सता रहे भी ना, भी तो भी हमको तो जानना है ना हमको जनवाना भी है आप अकेले थोड़ी ना तो अब आप, अब अकेले फारे फारे फारे कर आप अकेले नो इधर जानने के लिए जनवाने के लिए आप इधर अकेले हो की जिसको मतलब आपको नहीं इसमें कुछ है ही नहीं जानना भी है कि नहीं जानना है जो भी है कुछ आपको नहीं पढ़ी है तो इसका अर्थ है कि सबको ऐसा ही है नहीं जैसे हम की बात आपने बोला कि मुझे जानना नहीं है अरे मुझे मतलब जो वही तो आप मत जानो ना कौन फोर्स कर रहा है आपको लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप की तरह सबको नहीं जानना है अरे ये बात तो हम इसलिए बाहर आए हैं दूसरों को बताना जिसको जानना है आपके साथ टाइम वेस्ट करने नहीं आए आपको नहीं जानना है ना तो हाँ आपको नहीं जानना है ना तो आप चुप बैठो और यदि आप कहते हो कि हम क्यों बाहर निकले? हम इसलिए बाहर निकले जिसको जानना है उसको बताने के लिए। ठीक है तेखें। तेखें। देखें। देखें। देखें। नहीं सिंपल जैसे लोगों को तो यही जब देख करके छोड़ दो, छोड़ दो वो बोले मुझे जानना ही नहीं है कि क्या है मुझे मेरे पिता कौन है वो भी नहीं जानना है तो ठीक है भाई तो मत जानो कौन फोर्स कर रहा है फिर वो बोले तुम क्यों उधर आए हो आयो मैं ऐसे लोग को ढूंढ रहा हूँ जिसको जानना है बहुत सारे <laughs> तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हम लोग तो हमारे तो अभी फोर्स उसको किया जाता है जिससे कुछ आशा है कि ये ले गया नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है अच्छा है दूसरों को दो चार चार लोग को मिलोगे एक कौन चली जाएगी इसको मिलेंगे दस को नहीं मिल पाएंगे समझ जो ये कहता है कि मुझे क्या पड़ी है माता की जानने और नहीं जानने तो वो व्यक्ति दिमागी नहीं। मतलब ही नहीं है उसके साथ चर्चा करने का समय हो गया इसलिए प्रभुपाद की जाए श्रीमद भगवद गीता थारू की